गीता तत्वचिंतन एक सौ चालीस अनधिकारी को ऊंचा ज्ञान हजम नहीं होता मथुर बाबू का दृष्टान्त दक्षिणेश्वर का काली मंदिर निर्मित कराने वाली रानी रासमढ़ी के दामान थे मथुर विश्वास उनके श्री कृष्ण के प्रति गुरुवत श्रद्धा थी वे थे तो घोर संसारी पर उनका ऐसा महान भाग्य था कि श्री कृष्ण को उन्होंने एक अत्यंत निकट आत्मी के रूप में पाया था वे श्री राम कृष्ण को बाबा कहकर पुकारते थे वे देखते कि कितने ही लोग श्री राम कृष्ण के पास आकर भक्ति भाव पा जाते हैं एक दिन उनमें भी इच्छा जागी कि मुझमें भी कुछ भक्ति भाव हो वे श्री राम कृष्ण के पास गए और शिकायत के स्वर में बोले बाबा तुम्हारे पास कितने लोग आकर भक्ति भाव प्राप्त करते हैं और मैं तुम्हारा ऐसा सेवक भी क्या इस सबसे वंचित रह जाऊँगा श्री रामकृष्ण हंसकर बोले भाई तुम तो भोगादि लेकर मजे में हो ही फिर भावादि के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो वह तुम्हारे अनुकूल ना होगा मथुर बाबू ने सोचा कि बाबा टरका रहे हैं उन्होंने श्री रामकृष्ण के पैर पकड़ लिए श्री रामकृष्ण ने अपने को छुड़ाते हुए कहा ठीक है भाई जैसी माँ की मर्जी होगी होगा कुछ दिन बाद मथुर बाबू को भावावेश हो नेत्रों से अनवरत अश्रु झ लगे दुनिया के कामकाज से मन उठ गया मुखमंडल और छाती आरक्त रहने लगी कुछ समय तक इस अवस्था में रहने के बाद वे श्री राम कृष्ण के पास दौड़े आए और कहने लगे बाबा यह भाव तुम्हें ही मुबारक हो यह मुझे नहीं चाहिए मेरी सारी दुनिया उजड़ी जा रही है दया करके मुझे ठीक कर दो श्री राम कृष्ण उनकी छाती पर हाथ फिराते फिराते बोले मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम यह कि यह तुम्हारे अनुकूल ना होगा पर तुम थे कि जिद किए जा रहे थे और उनके दिव्य स्पर्श से मथुरनाथ का वाव वा धीरे धीरे शांत हो गया इस प्रसंग को उठाने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने मानसिक धरातल पर रहकर ही काम कर सकता है उसे वही करना चाहिए जिसके उसमें पात्रता है दूसरे को देख उसे छलांग लगाने की अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए उपरोक्त दोनों श्लोकों से यही तात्पर्य ध्वनित होता है